केपीजी टेक में आपका स्वागत है दोस्तों वन प्लस एक ऐसा स्मार्टफोन आने की तैयारी में है जो बैटरी के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना सकता है हम बात कर रहे हैं वन प्लस एस छल्ट्रा की जो जल्द ही लॉन्च होने वाला है इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी आठ हजार पांच सौ मिलियाम पावर की जबरदस्त बैटरी आज के समय में इतने बड़े बैटरी वाले फोन बहुत कम देखने को मिलते हैं इसका मतलब है कि आप इस फोन को एक बार चार्ज करके लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं इतना ही नहीं इसमें एक फास्ट चार्जिंग दी जाएगी जिससे इतनी बड़ी बैटरी भी बहुत कम समय में चार्ज हो जाएगी अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की इसमें मीडियाटेक टेक 9500 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है जो इस समय के सबसे पावरफुल चिपसेट में रैम और दो सौ छप्पन गीगाबाइट तक स्टोरेज मिल सकती है जिससे गेमिंग और मल्टीटास्किंग एकदम स्मूद चलेगी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें छह इंच का एमोल डिस्प्ले मिलेगा जिसमें एक सौ का हाई रिफ्रेश रेट होगा इसका मतलब है कि हर चीज आपको बेहद स्मूद और फ्लूड नजर आएगी चाहे आप गेम खेल रहे हो या वीडियो देख रहे हो कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जा सकता है वहीं फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा अब सवाल आता है कि यह फोन भारत में आएगा या नहीं तो अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे भारत में किसी दूसरे नाम से लॉन्च किया जा सकता है कीमत की बात करें तो ये फोन लगभग चालीस के आसपास आ सकता है हालांकि ये अभी अनुमानित कीमत है अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जिसमें दमदार बैटरी पावरफुल परफॉर्मेंस और प्रीमियम डिस्प्ले ले तो वन प्लस एस छह अल्ट्रा आपके लिए एक शानदार विकल्प बन सकता है ऐसी ही लेटेस्ट एक न्यूज स्मार्टफोन अपडेट और काम की जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट के पी को बुकमार्क कर लीजिए और हमारी केपीजी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं धन्यवाद